शांतिष शांति ही ओम हम आज इस वेद विज्ञान की कड़ी में जो वेद के द्वारा मनुष्य को निर्देश दिए गए हैं जीवन को सुखी बनाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये वेद के जो निर्देश हैं ऋग्वेद के अंतिम सूक्त दशम मंडल का वो चार मंत्रों का सूक्त है उसका ऋषि संवनन है और उसका देवता संज्ञान है इसमें मनुष्यों को एक रह करके कैसे काम करना चाहिए ये इस सूक्त में समझाया गया है बताया गया है कि मनुष्यों को सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए और वैसे भी इस सूक्त का इसलिए महत्व है कि ये ऋग्वेद का अंतिम जो प्रकरण है अंतिम जो अध्याय है मंडल है उसका अंतिम सूक्त है अर्थात अंतिम में जो बातें कही जाती हैं वो जैसे कि पूरा सार जो पूरी बात कही गई है उसका प्रयोजन क्या है उसका उद्देश्य क्या है बहुत थोड़े शब्दों में समझ लीजिए कि यही कहा गया है तो ये सारा संसार के लोगों के लिए एक छोटे से मंत्रों में एक उपदेश और वो उपदेश ये कि ये सब हम कैसे पा सकते हैं इस संसार के पदार्थों को पा करके हम कैसे सुखी रह सकते हैं क्योंकि हम इस संसार में अकेले तो हैं नहीं तो जब हम बहुत हैं तो हमारे पाने का जो प्रकार है वो क्या होगा एक जैसा होगा या अलग अलग होगा जैसे किसी की भूख कितनी है किसी की भूख कितनी है कोई कितनी रोटी खाता है कोई कितनी खाता है कोई चावल खाता है कोई कुछ खाता है तो इस सारे की विविधताओं के बीच में ऐसा क्या उपाय हो जो हमें अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में सहायक हो तो उस जो प्रयोजन को सिद्ध करने में सहायक उपाय है मार्ग है ऋषियों ने उसे धर्म कहा तो वो जो कौन सी बातें हैं जिनको करने से हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध होता है वो इस मंत्रों में बताया गया है हम इसके तीसरे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं समानो मंत्र समिति ही समानी समानम मनः सहचित समानम मंत्रम मंत्र समान वो हबीशा जुहोमी यहाँ हम जो प्रारंभिक जितने पद हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं समानो मंत्र हमारा विचार समान हो समिति ही समानी, हमारा सम्मिलित सोच भी एक जैसा हो समान मन है हम जो विचार विमर्श करें उसमें हमारी मन की स्थिति भी ठीक हो समान हो सह में श्याम हमें सब पुरानी बातें जो अनुकूल हैं वो सब उपस्थित हों समानम मंत्रम अभिमंत्र व परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको समान बुद्धि के लिए और समान सोच के लिए अभिमंत्रित करता हूँ योग्य बनाता हूँ समर्थ बनाता हूँ प्रेरित करता हूँ ये मेरी आज्ञा है ये मेरा आशीर्वाद है ये मेरी इच्छा है उसी मंत्र का एक अंतिम चरण है सनो मंत्री सामनी समानी, मन सह चित सन मंत्र एवं समानीन वो हविशा जूहोमी अंतिम जो चरण है वह समानी न हविशा हवी जो है सामान्य रूप से जो यज्ञ में डालने वाला पदार्थ है उसके लिए प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जो वस्तु संसार में काम आती है उसके लिए आया है इस सारे संसार को यदि आप देखें तो गतिशील है कहीं कोई चीज आ रही है कहीं जा रही है कहीं घट रही है कहीं बढ़ रही है लेकिन निरंतरता है तो वैसे ही मनुष्य जो भी वस्तुएं हैं उनके आदान प्रदान में लगा हुआ है ये जो आदान प्रदान है ये हमारे व्यवहार का मुख्य आधार है साधन है क्योंकि एक मनुष्य जो कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता एक व्यक्ति पहरा देता है एक व्यक्ति सोता है एक व्यक्ति भोजन बनाता है दूसरा खा लेता है एक व्यक्ति कपड़े बनाता है दूसरा पहनता है तो एक व्यक्ति काम कर रहा है दूसरा उसका लाभ उठा रहा है लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति वही काम कर रहा है और दूसरे उसी का वही उतना ही लाभ उठा रहे है यह सब जो व्यवहार हैं, काम हैं, उनमें आदान प्रदान है भोजन बनाने वाला भोजन बनाने के अतिरिक्त जितने काम हैं वो सब दूसरों से ले रहा है कपड़ा बनाने वाला कपड़े बनाने के अतिरिक्त जितने काम हैं वो सब दूसरों से उठा रहा है दूसरों से लाभ पा रहा है तो हम अपना काम पूरा करने के लिए सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का सहयोग लेते हैं और हमारा इसी तरह से आदान प्रदान निरंतर चलता रहता है हम जितना आदान प्रदान अच्छा करेंगे हमारा भी लेना देना उतना ही अच्छा होगा जितना लेना देना अच्छा होगा उतना हमारा मन भी अच्छा होगा हम दुकानदार के यहाँ जाते हैं वस्तुओं को देखते हैं साथ में तराजू पर भी हमारी नज़र रहती है यदि उसने ठीक तोला है तो हमारा मन प्रसन्न होता है यदि उसने कम ज्यादा किया है तो हम दुखी हो जाते हैं जो भी वस्तु किसी से भी ले रहे हैं किसी को दे रहे हैं हमने उसको पैसे ठीक दिए हैं दुकानदार भी प्रसन्न होता है यदि हमने यत्न किया कि इसमें कुछ कमी कर दी जाए तो उसको भी खिन्नता होती है आपको भी खिन्नता होती है तो इस मंत्र में एक सिद्धांत की बात की गई वो कहता है समान्य न वो हविशा जो होंगी जो तुम्हारा लेन देन का प्रकार है न विचार है इसमें समानता की बहुत आवश्यकता है इस समानता का नाम धर्म है उस औचित्य का नाम धर्म है इसलिए यहां कहा गया कि जो तुम्हारा आपस में आदान प्रदान है लेन देन है ये धार्मिकता से भरा हुआ होना चाहिए सामान्य रूप से आदमी देना कम चाहता है नहीं देना चाहता है पाना ज़्यादा चाहता है बिना परिश्रम के बिना मेहनत के पाना चाहता है और असीमित पाना चाहता है इसलिए पाना चाहने से काम तो नहीं चल सकता क्योंकि यदि आप किसी को कुछ चाहते हैं किसी से कुछ चाहते हैं तो आपको किसी को देना भी पड़ता है संसार तो एक पूरा बाजार है यहाँ सब कुछ मिलता है लेकिन सब कुछ का मूल्य देना पड़ता है कीमत चुकानी पड़ती है तो इसलिए वो सब कुछ का कीमत चुकाने के लिए आपने यदि कीमत कमा रखी है तो आप चुका सकते लेकिन यदि आपने कीमत कमा नहीं रखी है तो फिर आपको बेईमानी करनी पड़ेगी उस बेईमानी का नाम चोरी है उस बेईमानी का नाम ठगी है उस बेईमानी का नाम डकैती है उस बेईमानी का नाम जेबकतरी है कुछ भी हो सकता है जब आप उचित रास्ते से उसे नहीं पा सकते और अनुचित रास्ते से पाना चाहते हैं बस ये दो चीज़ें हैं जिसका विभाजन कर दिया है कि जो उचित रास्ते से पाना है उसे धर्म कहते हैं जो अनुचित रास्ते से पाने की इच्छा है उसे अधर्म कहते हैं तो पाना है और देना है ये निश्चित है तो पाने देने का कोई प्रयोजन होना चाहिए कोई उद्देश्य होना चाहिए वो है उसका प्रयोजन उपभोग उपयोग जब हम किसी चीज को पाते हैं या किसी चीज को देते हैं तो उसके पीछे कोई प्रयोजन तो होता ही है और वो प्रयोजन है कि उसका उपयोग करना हमारे जीवन में उसका कुछ लाभ उठाना तो ये कहता है कि ये लेना और देने का जो प्रयोजन है बोले इसके अंदर सबसे अधिक आवश्यकता होती है धर्म की औचित्य की विचार की जब हम किसी से लें तो भी धर्म पूर्वक लें और किसी को दें तो भी धर्म पूर्वक दें हमारे घर में बंधी हुई गाय हम उससे दूध दोहते हैं यदि बछड़े के दूध को हम उसका अधिकार बिना दिए यदि गाय का दूध दोहन करते हैं तो गाय का दूध कितना भी सात्विक हो लेकिन वो आपका चोरी का होगा वो बेईमानी का होगा वो दूसरे के साथ छीना हुआ होगा वो पाप का कारण बनेगा इसलिए जो देना है वो भी उतना दिया जाना चाहिए जो लेना है वो भी उतना ही लिया जाना चाहिए तो ये लेने और देने का संबंध पूरे जीवन चलता है इसके ये लेने और देने का जो उत्तम प्रकार है सही प्रकार है इसलिए उस प्रकार को यज्ञ कहते हैं आप यज्ञ में भी यही करते हैं आप देते हैं लेने के लिए कई बार हमें पता नहीं लगता कि हम इससे क्या ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं लेकिन यदि उसका विश्लेषण करें उसको समझें जाने तो हमें पता लग जाएगा कि हां हम कैसे ले रहे हैं ये जो यज्ञ है लेने और देने का इसमें हम देवताओं को देते हैं देवता हमें देते हैं देवान भावयता ते देवा भावयंतु परस्परम भावयंत श्रेय परमाप्यथ कहता है कि जैसे आप देवताओं को देते हैं देवता वैसे ही आपको भी लौटा कर देते हैं आप देवताओं का आदर करें देवता आपका करें देवताओं को आप तृप्त करें देवता आपको तृप्त करें देवान भावयता अनेन अनेन का यहां अभिप्राय है यज्ञ के द्वारा यज्ञ की विधि के द्वारा ये जी की शैली के द्वारा आप क्या करेंगे देवताओं को संतुष्ट करेंगे देवताओं को देंगे और वो देवता आपको देंगे कैसे देंगे जैसे आप अग्नि में आहुति डालते हो तो आहुति डालते ही वो कोई आहुति अग्नि तो रखता नहीं है वो जैसी चीज जल जाती है आपके सामने ही वो चीज़ समाप्त हो गई लगती है लेकिन विज्ञान में आप जानते हैं कि कोई चीज समाप्त तो होती नहीं है केवल रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वो चीज जलकर सूक्ष्म होकर के हवा के साथ फैल जाती है और आपका वातावरण सुगंधित हो जाता है तो जैसे ही आपने आहुति दी लेकिन वैसे ही सुगंध के रूप में आपको लौट आई मिल गई तो देवान भावयताने ते देवा भावयंतु ऐसा क्या ऐसा करने से क्या होगा श्रेय परमापस्यता जो परम कल्याण है परम सुख है उसकी आपको प्राप्ति होगी इसलिए संसार में लेने और देने का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है उसे यज्ञ कहा है और इस प्रकार में कहीं गड़बड़ होती है तो ये अपराध होता है लेने वाला यदि ज्यादा लेने की इच्छा करता है या उससे ज्यादा लेता है तो अपराध है देने वाला कम देता है कम तोलता है अधिक पैसे लेता है तो अपराध है तो ये जीवन के हर क्षेत्र की बात है हम संसार में कुछ परिवार से लेते हैं कुछ परिवार को देते हैं कुछ समाज से लेते हैं कुछ समाज को देते हैं कुछ देश हमें देता है कुछ हम देश को देते हैं तो वैसे ही यदि परमात्मा ने हमें कुछ दिया है तो उसका भी हमें देना है और उसका देना उसको नहीं आवश्यकता है तो उसके बनाए संसार को है इसलिए परोपकार के द्वारा हम परमेश्वर को ही देते हैं हम परमेश्वर को जब देना चाहते हैं तो हमें परोपकार ही करना होता है ये सब लोग उस परमेश्वर के हैं उस परमेश्वर का परिवार के हैं जब हम इनका भला करते हैं इनका कल्याण करते हैं इनका उपकार करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं परमेश्वर को ही देते हैं उसको ही लौटाते इसलिए जो हमने पाया है उसे ठीक लौटाना इसलिए जो चीज हम देते हैं यज्ज में देते हैं यज्ज में डालते हैं उसे हवी कहते यहां कहा है हविशा जुगोमी अर्थात तो मैं तुम्हारे अंदर वो चीज डाल रहा हूँ वो चीज तुम्हें दे रहा हूं वो तुम सबको समान रूप से मिली है समान रूप से दी गई है समान ही उसका लाभ होने वाला है हम जब आहुति देते हैं तो उस आहुति को हवी को संस्कृत का जो मूल शब्द है हु दान अदनयो आदानी अर्थात जो हवी है वो खाने का नाम है खिलाने का नाम है लेने का नाम है देने का नाम है तो हवी जो है लेने का भी नाम है हवी जो है देने का भी नाम है हवी है खाने का भी नाम है तो वो हवी जो है दान है अदन है आदान है तो ये कहते हैं कि जैसे जैसी जितनी हबी तुम डालोगे उतनी ही तुम्हें लौटकर मिलेगी उसमें कुछ भी कम नहीं हो सकता कुछ भी कोई भी रोक नहीं सकता इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब मैं सबको समान रूप से देता हूँ मैं सबको जो जिसका जितना भाग है जिसको जितनी आवश्यकता है वो मैं उसको देता हूँ तो तुम भी एक काम करो यत्न करो और वो यत्न ये है कि तुम्हारे देने और लेने में समानता हो समाने न वो हविशा जूहोमी जो देने का प्रकार है उसके अंदर धार्मिकता हो जब हम धार्मिकता से देते हैं तो किसी को बुरा नहीं देना चाहते किसी को कम नहीं देना चाहते किसी का हम जो नुकसान है वो नहीं करना चाहते इसलिए कहा गया है समान हविशा जुहोमी ओरो